और हकीकत में तुम मरे हुए हो हाँ। कृष्ण कहते हैं गीता में अर्जुन को मजे बेते निहता पूर्व में व निमित्त मात्रम भव सभ्य ये सब मेरे द्वारा पहले से ही मरे हुए हैं। काल ने मारा कबीर कहते हैं साधो ये मुर्दों का गांव है सुनो कबीर की वाणी साधु चंदा मरी है सूरज मरी मरी है है सब अग्निभस्मा वायु जल रिभा जलमृति भत्म सर्वद्भू हवाइम भक्का मरय ना चुभ्रृतिवस्वा वेद के सबोच सीएम है जिन कारण हम जोगी, जिन कारण हम गया जिसने अपने अहंकार को मार दिया न उसको निंदा असर करती है न स्तुति न सुख न दुख संसार के सारे द्वंद उसको असर नहीं करते कुछ योगी तो सब नाशवंत है इस नश्वर संसार में अविनाशी तत्व कबीर कहते हैं एक ही है कहत कबीर एक राम नमरी है जिन कारण हम जोगी जिनके लिए हम जोगी बने बाकी तो साधो ये मुर्दों का गांव साधो ये मुर्दों सर्वं सर्व भवा इधम भस्म भस्मा शरीर यह शरीर का अंत भी भस्म ही है राख ही है क्यों इतनी आसक्ति इस शरीर पर और इस नश्वर शरीर के लिए इतना पाप क्यों जब तक रहो मौज से रहो आनंद से रहो मस्ती से रहो जीवन का प्रत्येक क्षण उत्सव है ऐसा समझ कर रहो उत्सव की तरह जियो इस नश्वर संसार के पीछे भागने में कितना पाप करता है आदमी ये पालू, ये पालू, ये पालू। कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता संसार जिसको तुम पाया हुआ समझते हो वो भी हकीकत में अप्राप्त है क्योंकि वो धन भी छूट जाएगा या शरीर भी छूट जाएगा एक ना एक दिन कुछ भी साथ नहीं चलता धना नि भूमौ पशवच्च गोष्ठे भारिया गृहद्वार जना स्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे कर्मानुगो गीव सब यही पड़ा रह जाता है। कुछ भी साफ नहीं जाता और उनके लिए आदमी इतना पाप करता है इतनी बेईमानी इतना अधर्म कमाल है भगवान की माया इस सत्य को नहीं खोजता आदमी सुख को खोजता है सत्य को नहीं खोजता उसको सुख चाहिए उसको सत्य नहीं चाहिए जो सुख की खोज में है वो संसारी है जो सत्य की खोज में वो साधु है वो संत है जिसको पाया नहीं जा सकता वह संसार है और जो खोया नहीं जा सकता वह परमात्मा है इसलिए खोजना परमात्मा को नहीं है उसको तो केवल जानना है जानो और प्रेम हो जाएगा प्रेम परमात्मा से फिर से याद करो सूत्र प्रेम परमात्मा से खोज अपनी और सेवा संसार जब तक शरीर है शरीर और संसार में संबंध है जितनी बन पड़े संसार की सेवा कर जो दूसरों के कार्य को सिद्ध करता रहता है वही साधु है साधनौती पर कार्य वही साधु है दूसरों के लिए जीता है साधु बनने का मतलब यह नहीं कि कुछ कमाना जमाना नहीं कोई मेहनत नहीं लोग संभालेंगे खिलाएंगे माल मलिदा मौज कराएंगे ना साधु का मतलब है समाज से कम से कम ले और पूरी जिंदगी समाज को दे दे दो कपड़े और पांच घर की भिक्षा पेट भर लिया और जीवन का प्रत्येक क्षण समाज के उत्थान में लगाए समाज को दिशा निर्देश में लगाए ऐसा साधु समाज की लायबिलिटी नहीं समाज की एसेट है सेवा संसार की खोज अपनी प्रेम परमात्मा से और सेवा संसार ये जो हम बैठे हैं वो खुद को खोजने के लिए परमात्मा नहीं खोया साहब हम खो गए इस संसार के झमेले में खो गए एक बच्चे ने जिद करी बाबा मुझे मेला दिखाने ले चलो मेला देखूंगा वहां मौज करने जाना है तो चक्कर में घूमना है बेटा मेले में बहुत भीड़ होती है वहां तो तू तो कहीं खो जाएगा बोले नहीं ना पापा मैं तुम्हारी यहां उंगली थाम लूंगा बहुत जिद करी तो मैं अकेला नहीं जाऊंगा ना पापा आप साथ ले चलो आप ले चलो इसलिए तो कह रहा हूं आप ले चलो ठीक है बेटा पापा पापा ले चले बच्चे को मेले में तो पापा की उंगली पकड़ी है बच्चे ने मेले में घूम रहा है इतने सारे आकर्षण मेले में कहीं खिलौने की दुकान कहीं मिठाई की दुकान कहीं कोई वो चक्कर घूम रहा है इतने सारे आकर्षण और उस आकर्षण में ऐसा खो गया कि पापा की उंगली कब छूट गई भीड़ में पता नहीं चला खो गया ध्यान देना है मैं किस पापा की बात कर रहा हूं छूट गई उंगली खो गया तो थोड़ी देर तो सब घूमता रहा सब जगह आकर्षण वाओ वाओ वाओ निकलता रहा वंडरफुल wow, क्या मेला है क्या जमेला है लेकिन फिर अचानक पता चला पापा कहा अरे मेरे पापा कहा मैं तो अकेला हूं पुकारा पापा पापा नहीं मिले रोने लगा किसी ने देख लिया बच्चा क्यों रो रहा बाकी तो मेले में सब लोग अपनी अपनी मस्ती में लेकिन किसी की दृष्टि पड़ी रोते हुए उस बच्चे पर बेटा क्यों रो रहे हो बोले मैं गुम हो गया हूं मैं खो गया हूं मेरे पापा छूट गए क्या नाम है तुम्हारा किस गांव के रहने वाले पापा का नाम क्या बताया सब इधर आओ। वहां एक मिले में एक ऑफिस थी काउंटर लगा हुआ था खोया पाया वहां जाकर के कहा कि इस बच्चा ये बच्चा पापा से अलग हो गया बिछड़ गया रो रहा तो ये इंफॉर्मेशन है इसकी तू कौन है पूछा तेरा बाप कौन है कहां का रहने वाला तेरा परिचय क्या और उस बच्चे से पूछकर फिर अनाउंसमेंट हुआ इस नाम का बच्चा इस गांव का रहने वाला उसके पापा का ये नाम बच्चा पापा से अलग हो गया इसके पापा जहां कहीं हो तुरंत कार्यालय में आ जाएं उनका बच्चा यहां रो रहा तुरंत वे आए कार्यालय में और अपने बच्चे को संभाले उस घोषणा को सुना एक बार दो बार पापा ने वो भी खोज रहे हैं कहीं भाई जो भी इस बच्चे का पिता है जहां भी कहीं हो तुरंत आ जाए बोलो बेटा तुम तुम बोलो तुम बोलो माइक में वो तो रोता रोता हुआ बोले पापा आप कहा हो आई मिस यू आप जल्दी आओ हमको ले जाओ पापा ने उस बच्चे की रोने की आवाज सुनी उसकी पुकार सुनी घोषणा सुनी और वो ढूंढता हुआ कार्यालय तक पहुंचा और जब बच्चे को देखा तो बच्चा और बाप दोनों एक दूसरे से भेट कर बच्चा बहुत रोया बाप से बाप को भी संतोष हुआ मुझे मेरा बच्चा मिल गया फिर वो रोता हुआ बोला पापा चलो घर चलो नहीं घूमना मेले मैं बिछड़ जाता हूं तो पापा बच्चे के सिर पर हाथ रखकर बोले बेटा अरे तू जिद करके आया है तेरी बात इच्छा थी इसलिए मेले में आए हैं अब बिना मेला देखे बिना इसका आनंद लिए क्यों जाए नहीं घूमेंगे बेटा बोले नहीं पापा मैं बिछड़ जाऊंगा तो कहा बिछड़ तो तब जाएगा जब तू मुझे पकड़ेगा अब तो मैं तुझे पकड़ करके घुमाऊंगा तू मेरी उंगली नहीं थामेगा मैं तेरा हाथ पकड़ करके मेला घुमाता हूं और बाप ने बच्चे का हाथ थाम कर मेला घुमाया एक एक जगह ले गए बड़ी मौज की और फिर मिठाई खाते हुए फरफरिया फिर फाड़का मखाई पूरा पूरा आनंद लेते हुए और फिर दोनों बाप बेटा घर पे गए बड़ा मजा आया संसार ही है जीव जिद्ध करता है भगवान के धाम में मुझे जाना यह कहानी मैंने सुनाई लेकिन कथा भागवत की कहां है पुरंजनाख्यान यही कथा है भागवत में जो पुरंजन आख्यान सुन रहे हो वो यही कथा है कथा भागवत की उसी कथा को समझाने के लिए नया वाला दृष्टान्त दिया कहानी सुनाई वो बच्चा और कोई नहीं पुरंजन उसमें अविज्ञात नाम के मित्र की बात है भागवत में तो परमात्मा हम सबका बाप है हमको आना है एक आकर्षण है एक ललक है एक वासना है एक तृष्णा है जाना है संसार में लेकिन समझदारी यह है अकेले नहीं जाएंगे आप घुमाने ले चलो और ठाकुर ले आते लेकिन संसार का आकर्षण ऐसा है कि परमात्मा की उंगली छूट जाती है प्रभु का साथ छूट जाता है हम भगवान को भूल जाते हैं हम खो जाते हैं संसार में भजन छूट गया माला छूट गई पूजा पाठ छूट गया ऐसे गुम हो गए संसार ऐसे खो गए सब जगह आकर्षण आकर्षण आकर्षण और तो थोड़ी देर तो मजा आता है और फिर एक दिन अचानक याद आती है अरे मैं अपने प्रभु से बिछड़ गया न भजन न ध्यान न तप न पूजा पाठ मेरे नित्य नियम छूट गए मैं कहां से कहां पहुंच गया तो सारा आकर्षण धरा रह जाता है और अपने पिता की परमात्मा की याद में रोने लगता है तब दूसरे संसारी तो अपने अपने मौज में है लेकिन किसी साधु पुरुष की दृष्टि पड़ जाती है कि ये रो रहा है क्यों रो रहा है बेटा मुझे मेरे पापा से मिला दो मुझे मेरे बाप से मिला दो प्रभु से मिला दो कौन तू कौन है क्या नाम है तेरा कहां का रहने वाला कौन सा धाम कौन सा गांव? कौन बाप खुद को जानो खोज स्वयं की और फिर वह साधु वह संत वह सदगुरु ही पहुंचाता है परमात्मा तक और किसी तरह भगवान तक पहुंच गए तो फिर जीव कहता है कि अब संसार में नहीं जाना तो परमात्मा कहते हैं, अरे क्यों डरता है भागना नहीं है मौज कर बिल्कुल मौज कर आनंद कर बोले नहीं प्रभु इस संसार के मेले में जमेले में तुम्हारी उंगली छूट जाती तुम्हारा साथ छुट जाता तो ठाकुर कृपा करके करते कहते हैं अब तो मैं तेरा हाथ पकड़ूंगा और घुमाऊंगा जब स्वयं ठाकुर जीव का हाथ पकड़ करके घुमाते हैं मेले में तो मेले का आनंद भी लेता है और भगवान का साथ भी नहीं छूटता प्रभु से प्रेम वरना खो जाते हैं हम संसार में हम कौन हैं भूल जाते हैं हम यहां क्यों आए हैं भूल जाते हैं तो जीव को जगदीश का स्वरूप अपना स्वरूप और जगत तीनों का ज्ञान नहीं है इसलिए जीव बंधा हुआ है जीव जगत के भेद की बात रामचरित मानस में आई लक्ष्मण जी ने पूछा है राम जी से जो पांच प्रश्न पूछे हैं पंचवती में। लेकिन भगवान यह नहीं कहते कि बस तू छोड़ दे संसार तू छोड़ दे ना चल मैं तेरा हाथ पकड़ करके अब लेकर जाता मौज कर लेकिन प्रभु का साथ न छूटे। जुगल माधुरी शरण जी की रचना उस दिन जो गाते गाते रह गए उसमें यही भाव है हे सतगुरु, मान पर दे क्यों छोड़िया मारा सतगुरु ले चालो निज देश राजस्थान मान पर दे परदेश्ञ छोड़ा सतगुरु ले चालो चालोदेश मान पर दे परदेश्ञों रंगीला या नहीं मां को दे या नहीं मां को दे रंगीला या नहीं मां